पड़ता करता है और सनाती बनाने में उसको पीछना गलाना पड़ता है तो ये हमारा मन जो है ये सनाती की तरह है और ये विषय को पकड़ता है तो विषय को बनाने के पहले और सनासी की आकृति बनने के पहले जो तत्व रूप से उपादान रूप से जो मौजूद है चेतन उसको बोलेंगे सिद्ध जिस चैतन्य की दृष्टि में सणासी बनी और जिस चैतन्य की दृष्टि में सणासी ने बस्तु को पकड़ा माने जिस चैतन्य की दृष्टि में अंतःकरण और मन बना इंद्रिया बनी और विषय पकड़े गये वो अंतकरण और मान और इंद्रियों के बनने के पहले भी मौजूद है और इनके लिख जाने के बाद भी मौजूद है उस अपने आप को सिद्ध बोलते हैं उत्पाद तो जो नहीं है वो सिद्ध है रसोई पकानी नहीं है पका पकाया है ऐसा सिद्ध तो मैंने पका पकाया हाँ। और पाद्य जमाने जिसको पकाना बाकी हो ये आदमी की अपने कर्तृत्व में इतनी निष्ठा इतनी आस्था हो गई है कि हम कुछ करेंगे तभी कुछ होगा हम भोगेंगे तब सुख मिलेगा और हम करेंगे तब बनेगा ये दोनों चीज कहां से आई कर्तापन और भोक्तापन की भ्रांति से और कर्तापन भोक्तापन की भ्रांति कहां से हुई तो परिच्छनता से तो कर्तापन इस्लोक के लिए और परलोक के लिए और भोक्तापन इस्लोक में और परलोक में तो संसारीपना भी आ गया तो ये कर्तापन भोक्तापन संसारीपन और परिच्छिता ये हमारी बुद्धि में इतनी कष्ट बैठ गई है कि हम सोचते हैं कि बिना कुछ किए मिलेगा नहीं है? और बिना भोग किए हम खुशी नहीं हो सकते ये दो भ्रांति है हाँ और यहां राजा होंगे सम्राट होंगे तब होंगे और स्वर्ग में इंद्र होंगे तब होंगे इसी का नाम संसार ही कराऊंगा और इन सबके पहले जो सिद्ध है आत्मा उसका न कर्म से संबंध है न भोग से संबंध है न आने जाने से संबंध है न उसने परिच्छिन्नता है ये सब दृश्य हैं और ये जो आत्मदेव है ये चैतन्य साक्षी प्रकाशक है तो, तो अपने आप को सिद्ध साक्षी के रूप में अपने को सिद्ध साक्षी के रूप में जो सा क्यों विराजमान रखना सुखी होने के लिए दूसरे के घर में नहीं जाना सुखी होने के लिए दूसरे की गुलामी नहीं करना खुशी होने के लिए किसी वस्तु और व्यक्ति के पराधीन नहीं होना ये चीज हमें नहीं मिलेगी तो हम सुखी नहीं होंगे ये आदमी हमको नहीं मिलेगा तो हम सुखी नहीं होंगे ऐसे मकान के बिना ऐसे कपड़े के बिना ऐसे भोजन के बिना हम सुखी नहीं हो सकते ये जड़ की पराधीनता हुई और इस आदमी के बिना हम सुखी नहीं हो सकते ये व्यक्ति की पराधीनता हुई और ऐसा शरीर हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते ये देह की पराधीनता तो हो कि जवान हो स्वस्थ हो एक आदमी थे तो उनके दांत टूट गए तो कुछ दिन तक तो उनको यह हुआ कि हाय हाय दांत टूट गए तो अब पूरी कैसे खाएंगे अब तो पूरी खाने का सुख गया माल पीने का सुख गया है ना? अब बाद में तो महाराज एक खीर हलवा खाएं तो बोले कि अच्छा हल्का दांत पीट गए तो अब पूरी का चूरमा बना के खाते है तो परिश्रम दांत से चबाएंगे तभी भोजन का स्वाद आएगा ये जैसे भ्रांति है ना जैसे दांत से तो अपनी जीत भी कभी कभी कट जाती है और जवानी में ज्यादा नहीं कटती हो तो बुढ़ापे में जरूर कटती है तो ना ऊपर तो में कटती है बुढ़ापे में कटती है क्योंकि तो सब सारे वो जो नशाजाल हैं वो अपने बस में तो नहीं होते हैं तो ये जो ख्याल है कि हम बिना भोग के तिथि नहीं हो सकते और बिना कर्म के निर्माण नहीं कर सकते बिना इंद्रियों के ज्ञान नहीं रह सकता ये जो ख्याल है का वो भी गलत है और बिना मन के बिना मन के हम प्रकाश रूप नहीं रहेंगे का ये भी ख्याल गलत है हम स्वयं प्रकाश हैं तो इसी वस्तु का नाम सिद्ध है जिसको बनाने के लिए कर्म की जरूरत नहीं जिसका सुख लेने के लिए भोग की जरूरत नहीं जिसका सुख लेने के लिए कहीं आने जाने की जरूरत नहीं जिसके सुख के लिए इंद्रियों के संकोच विकास की जरूरत नहीं जिसके सुख के लिए मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं जो मन की एकाग्रता को आ, जब जब मन एकाग्र होता है ना तो उसको सोते हुए देख के मजा लेता है और जब मन चंचल होता है तो उसकी नाच को देख करके जो खुश होता है आ हमारा मन कैसा खुदक रहा है कैसा फुरफुरा रहा है मन की चंचलता से जो नृत्य का सुख लेता है और मन की शांति से जो उपांत का आनंद लेता है जो दोनों हालत में आनंद लेने वाला है वो सिद्ध वो सहज अपना आत्मा है तो सिद्धम जब जो सिद्ध है सर्बभूत आदि मिट्टी पानी आद हवा इंद्रियां मन बुद्धि सब के आदि में वही रहता है और विश्वाधानम सारा विश्व उसी में है और जिसका कभी नाश नहीं होता सिद्ध लोग कहा बैठते हैं तो सिद्ध लोग जो हैं वो घुटने में नहीं बैठते वो तलवे में नहीं बैठते वो कमर में नहीं बैठते इसी परब्रह्म परमात्मा में इसी सत्य में सिद्ध लोग बैठते हैं तो सिद्ध लोग जहां बैठते हैं वहां बैठना एक तो शिख्य ने अपने गुरुदेव से पूछा कि महाराज हम कहा बैठा करें बदल करने के लिए कहां बैठा करें तो गुरु जी ने कहा अरे जहाँ हम बैठते हैं वहीं बैठा कर रहे हमारा जहाँ आप बैठते हैं वहां हम कैसे बैठेंगे कि नहीं नहीं तुम हम एक ही है ना नहा हम बैठे हुए हैं वहीं तू बैठ है ना गुरु और सिख एक सिंहासन पर बैठते हैं तब उनका मेल होता है <laughs> एक सिंहासन पर जहाँ मैं बैठा हूँ वही तू बैठ जो मैं हूं तो है गुरु सिंह की मत नहीं मिली तो गुरु शिषि की मती नहीं मिली तो गुरु श्री क्या हुआ खान नहीं मिला तो गुरु श्री से क्या हुआ आत्मा नहीं मिली तो गुरु श्री से क्या हुआ है नहा मैं बैठा हूँ तू देख गुरु की नजर से देख ईश्वर की नजर से देख ये प्रेम तुथी ईश्वर को कैसी दिखती है अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए है न तो आप भी प्रेमकुति को वैसे देखें और वैसा देखेंगे कि तो जैसे ईश्वर को प्रेमकुति देखने से कोई दुख नहीं होता वैसे तुमको भी नहीं होगा ईश्वर के स्वरूप में जो है ना भूगोल है उसमें प्रेमकुति कहा है ईश्वर को कैसी दिखती है ईश्वर के स्वरूप में जो अनाजिलिप के इतिहास है उसमें प्रेमकुति का निर्माण और स्थान है और अंत कहाँ है कौन तो सा उपादान है ईश्वर को ये प्रेम कुटीर किस मसाले की बनी दिखती है तो जब तक जीव ईश्वर की दृष्टि से नहीं देखेगा और तब तक सच नहीं देखेगा धूप देखेगा क्योंकि असलियत को ईश्वर को दिख रही है इसका अभिप्राय क्या है कि अपनी अल्पता को छोड़कर सर्वता एक अंतकरण के साथ जो तादात्म्य है उसको छोड़कर ईश्वर के ज्ञान के साथ तादात्म्य करो जस्मिन सिद्धा समाविष्ठा जिसमें सिद्ध जिसमें सिद्ध लोग बैठते हैं एक महात्मा से किसी ने पूछा महाराज तुम्हारी जात क्या है कौन दूध है कौन दूध है महाराज अरे जो मच्छर का दूध है सो मेरा है जो खटमल का दूध है सो मेरा है बोला जो घास का दूध है सो मेरा है जो गेहूं का दूध है सो मेरा है बोला मैंने तो एक चैतन्य अखंड चैतन्यमात्मा सब में भरपूर है वही मैं वही तू वही ये वही वो ऐसा होती की बात है तो ना स्वामी दयानंद जी गए थे पंजाब में आज समाज के संस्थापक हो तो, तो वो सबकी रोटी खाते थे ना नवदूत लोग खाते थे कभी अवधूत खाते थे वो कभी अवी कभी खाते तो किसी ने तिशा के महाराज आप किस जाति की रोटी खाते हैं तो बोले कि गेहूं की रोटी खाते हैं ये तो ही जात की रोटी खाते है? आप नाई की रोटी खा सकते हैं तो उन्होंने कहा कि नाई की रोटी खाऊंगा तो पुलिस मुझे पकड़ के जेल में डाल देगी और फांसी पर चढ़ा देगी <laughs> रोटी तो जैसी की बनती है नाई की बनती ही नहीं <laughs> <laughs> तो देखो एक दृष्टिकोण पे तो हुआ ना आपके दृष्टिकोण में संपूर्ण विश्व सृष्टि सारा सुख दुख सारा रोग दर्द रोग और जोग और भोग भोग भी रोग भी जोग भी, भी एक परमात्मा है इस दृष्टि में कई दृष्टि में आपको स्थित होना पड़ेगा इसका नाम है सिद्धासन शुद्ध लोग इसमें बैठते हैं सर्वधूताराम चित्त बंधनम मूलबंध सदा से राजयोगी नाम राज्योग की बात करते हैं तो मोटे अवधूतों की बात करते हैं शुद्धों की बात करते हैं पर ब्रह्म परमात्मा की बात करते हैं जिस भगवान की व्याप्ति है जिस भगवान के सिवाय और कोच नहीं है उसकी बात अब नूनबंध की बात करते हैं ये योग शास्त्र की बात नूनबंध शब्द का समझना पड़ता योग में बंध होते हैं बंध, होते हैं। बंध होते हैं। तो ये जो मध्यकाल के संख हैं वो तो एक बंध द्विबंध त्रिबंध चतुर्बंध ऐसे बोलते हैं बंध नहीं बोलते बंद बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बंद शब्द का संस्कृत जो बंद शब्द है ना उसको हिंदी में बंद कर लिया है वो एक बंद मुंह दो अब ना कि तीन बंद ये चार बंद एक बंद हो गया ऐसे आप से करके बैठते हैं बदल कर हमारा तो भाई है ना हम एक एक बात बस है उसको हसी नहीं लेना गंभीरता नहीं मत लेना आपने सुनाई है अध्यात्म सात करने ऐसा साधन करो कि फिर मां के पेट में जाना पड़े आपने सुना है मन मैंने पुनः जन्म ला तो इसका एक फलितार किसी स्त्री के पेट में नहीं घुसना मां का पेट नहीं किसी स्त्री के पेट में न घुसना अगर किसी स्त्री के पेट में घुसोगे गुछ तो वो ऐसी समस्या तुम्हारे दिमाग में डाल देगी कि राजदेश आ जाए ये स्त्री जाति पर तो हम आक्षेप नहीं करते हैं मां के पेट में ना जाना ये पुनर्जन्म से मुक्ति है किसी स्त्री का अंतरंग नहीं जानना अगर अंतरंग बनोगे संसार है मां के पेट में जाना जब संसार है तो किसी भी स्त्री के पेट में जाना उसके अंतरंग में जाना और पुरुष के लिए संसार है नारायण ना और स्त्री के लिए भी पुरुष के पेट में जाना संसार है ये नहीं बराबर कर लो है ना बराबर कर लो लेकिन संसार में समस्या की जो सृष्टि होती है न, ना समस्या की तो हमने और सबके पेट में घुस के देखा है हमारा सब संप्रदाय क्या कबीर क्या दादूपंथी क्या करणदास क्या एक रैदासी महात्मा था रैदासी को रैदास को आप लोग जानते होंगे हमारे यहाँ कमार कमार जाती अपने को तो रैदास बोलते हैं तो वह हमारे बाबा नल पर रहता था काला काला बिल्कुल लगाए जटा बांधो तो अपने जटा में किताब एक पुस्तक रखता था रैदास की माता ये लोग हमारे पास उसको तो आने नहीं देते थे और जब त्यो जाते छोटे जी सो जाते हमारे छोटे ब्रह्मचारी बड़े सनातन धर्मी ब्राह्मण निष्ठह हो तो वो सिक्के से जब छोटे जी सो जाते तो सिक्के से आता हमारे पास और चाहे पांव दबाता और चाहे हमारी छाती पर से रख के सो जाता बड़ा ही गिरफ्त था बिल्कुल प्यार उसका नाम हम तो भूल गया ये लोग जब इन लोगों को पता चलता तो उठा दो दो जने तीन तीन जने मिल के उसको उठाते और ले जाके बाहर डाल जाता है लेकिन फिर मौका मिलते हुए हमारे पास आ जाता था ना हम दावा नीव्य बड़े दिव्य पुरुष था काली गंगोती शरीर मैला और शरीर दिल बिल्कुल बिखरी हुई कभी हमारे का नहीं था ना? और बड़ी उम्र का था खास उम्र तो हम हम तो देखते कि तो भाई ये ना ये हमारी आत्मा है तो, ना हमारी हमारा ऐसे ख्याल आता उस समय कि ये हमारी आत्मा हमारे छाती पर सिर रख रह रही है क्या मजा तो हमने रैदास मत भी उससे हो है नो रैदास जी की लिखी पुस्तक उसके पास थी वो हमको उसमें दिखाई और उसमें क्या साधन है रैदास मत की भी शिक्षा उस समय राधा स्वामी मत राधा स्वामी के पास कई बार जा जाकर उनको जा तो और ये अपने जनों से तो अपना बहुत संबंध है ये है से है शास्त्रों से है तो भिन्न भिन्न बंध होते हैं इन लोगों के मत में तो वो बंध दूसरे हैं जरा योग में तीन बंध होते हैं मुख्य रूप से उद्यान तो बंध जालंधर बंध और मूल बंध, है ना? तो अब ये तो जो लोग इस प्रकार की साधना में रुचि रखते हैं के लिए है तो उद्यान बंद खास तौर से प्राण को सुसुमना से एक कर देने के बाद ऊर्ध गति प्राप्त के लिए प्राप्त करने के लिए किया जाता सकते उड़ सकते हैं प्राण को सुषुमना में मिलाके और सुषुमना की शक्ति और प्राण की गति और दोनों से चाहें तो उड़ के जा सकते हैं जहां उसको उदियान बंद देते हैं और उर्ध लोकों में जा सकते हैं ऊपर के लोकों में भी जा सकते हैं जो भी लोग पहले ऐसा कर सकते हैं और एक है जालंधर बंध जालंधर बंध है ये कंठ से कंथावरोध एक प्रकार का होता है ये जो तुद्धि होती है ना तुद्धि किब इसको तो हृदय में छपा देते हैं और ऊपर की चीज को ऊपर ही बंद कर देते हैं तो उससे भी उससे सर्वज्ञवादी की प्राप्ति होती है दूसरे के मन की बात जान लेना ये सब अच्छा अब एक होता है मूल बंध मूलबंध क्या होता है मूलाधार करते जैसे है ना मूलबंध वहां का मतलब है गुदा तो आसन से सिद्धासन से बैठ करके और दोनों पांव के बीच में लिंग स्थान को लेकर के और एसे गुदा को पीड़ित करके अपान वायु को ऊपर उसमें चढ़ाया जाता है तो अपान वायु का उर्ध्वगमन होने से अधोगति जो है वो बिल्कुल नहीं होती है माने जीवन निर्विकार जीवन निर्विकार होता है तो मूल बंध के द्वारा जीवन निर्विकार होता है और जालंधर बंध के द्वारा सर्वज्ञता आदि की प्राप्ति होती है और उद्यान बंध के द्वारा उर्धगमन ऊर्ध देश में ऊपर के लोक में गमन होता है ऐसा वर्णन योगशास्त्र में है तो ये तीन बंध प्रसिद्ध है अब ये प्रश्न आया कि फिर वेदांती के लिए कौन तो सा बंध करना चाहिए तो श्री शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि सीनों में से कोई नहीं करना चाहिए यन मूलम सर्वभूताम यन मूलम चित्त बंधनम मूलगंध सदा सेम देखो हम बताते हैं तुमको मूल सबका मूल कौन है तो मूल ढूंढने के लिए कहीं बाहर मत जाना है, है ना? एक आदमी ढूंढने निकला हो कि ये आंख में रोशनी कहां से आती है आंख में ये जो मालूम पड़ता है ये काला ये लाल ये सफेद ये कहां से आता है उसने तो का सूरज से आता है सूरज तो के पास से सूरज से पीछा तुम्हारे पास कहां से आती है उनका तेज अस्त आता तक तो कहां से आता है दया गया घूमने महाराज कहीं अंतर ही मिले हेरण नगर हो तक गया ईश्वर तक गया अब एक आदमी ने देखा ये आंख पहचान थी कैसे है इसमें कहां से आती है रोशनी क्या असल में आंख जिसको पहचान देती है किसी से पहचान की शक्ति लेती है आप लोग इसको मान पहचान की शक्ति देती किसको आंख किसी चीज को देखती है तो आंख से पहचानने वाला कौन है मैं है कि नहीं ये लाल है ये पीला है ये नीला है आंख से पहचानता कौन है तो आंख अपनी पहचान का निष्कर्ष किससे देती है माने हमको देती है तो असल में आंख पहचानने की शक्ति भी हमसे लेती है तो आंख का मूल कान का मूल त्वचा का मूल रचना का मूल नाचिका का मूल है हाथ का मूल पांव का मूल मन का मूल बुद्धि <Graduate> का मूल कौन है बुद्धि किसको निश्चय करवाती है बुद्धि लाके निवेदन करती है कि ये चीज ऐसी थी अच्छी या बुरी है, कि है? किसको निवेदन करती है काम हमको तब तो मन किसको बताता है ये प्रिय है या प्रिय है कहा हमको कांख किसको बताती है कि ये लाल है ये काला है काम को तो जब ये सब इंद्रियां हमारी ही सेवा करती हैं तो इनका स्वामी ही है और इनको शक्ति देने वाला इनका मूल नहीं है तो इंद्रियों का मूल मन का मूल बुद्धि का मूल जाग्रत स्वप्न सुसुष्ति का मूल जल मूलम सर्वभूतानाम का मूल कौन है का आत्मा तो बस बंद करो तो यहाँ यहाँ बंद कर दो <coughs> क्या बंद कर दो सबका मूल आत्मा है ये उपनिषद में एक श्रुति है यथा सूत्रेण प्रबद्ध सप्न जैसे चिड़िया को किसी सूट से बांध दो, यथा सूत्रेण प्रबद्ध सप्ने दिशम दिशम पतितवा वो चारों ओर उड़ेगी पर उड़ करके दिशम दिशम पतितवा अन्यत्र आयतनम अलग्धवा कहीं बैठने की जगह उसको नहीं मिलेगी तो स्वबंधन में जहाँ वो बंधी हुई है वहीं आके बैठती है एवं एवं प्राण बंधन सौन्य मनहा इसी प्रकार ये जितनी हमारी इंद्रियां हैं है ना हमारा मन है ये हमारे आत्मा के साथ बंधे हुए हैं ये जागृत में ये स्वप्न में सपना देखने लेकिन सुसुक्ति में सब आकर के सिमट जाते हैं जैसे कोई भी स्त्री दिन भर परस लेकर के जितनी भी बाजार में घूमे रात को अपने घर में लौट जाती है उसके सेना अपने पति के साथ है तो वही उसका पति है गलत इसी प्रकार ये इंद्रिया ये मनोवृत्तियाँ हैं ये भिन्न भिन्न कल्पनाओं की परस लेकर संसार में घूमती हैं अंत तो गत्वा जहाँ आके सो जाती हैं जिसके साथ वही इसका मूल है अपने आप को है ना अपने आप को वहाँ फिर करो इसका नाम मूलबंध है जन्मूलम चित्त बंधनम मूलबंधा जीवन की एक दिव्य कला पति है बला इसी प्रकार ये इंद्रिया ये मनोवृत्तियाँ है ये भिन्न भिन्न कल्पनाओं की परस लेकर संसार में ढूंढती हैं, अंत तो गत्वा से सो जाती है जिसके साथ वही इसका मूल है अपने आप को है ना, अपने आप को वहाँ फिर करो इसका नाम मूलबंध है जन मूलम तत्त बंधनम मूलगंधा सदा तेजियो जो गो कई राजम अभी देखो हर कृष्णदास जैसे श्रृंगारी निकलती है निकलते और दुखते रहते हो तो ब्रह्मांडों का उदय और विदय मन भाव और अभाव तो ब्रह्मांडों का बनना और बिगड़ना तो होता है पंचभूत में और पंचभूतों का बनना बिगड़ना होता है विराट में और विराट चैतन्य की जो स्थल उपाधि है वो हिरण्य गर्भ की सीक्ष्माधि में उदय विदय होती रहती है और हिरण गर्भ तो चैतन्य है उसकी जो तीर्ष उपाधि है जो ईश्वर की माया उपाधि में श्री रामाजाचार्य महाराज कहते हैं अचित अंश में अचित अंश में है परमात्मा द है जीव और अतिदंश है प्रकृति और दोनों से विशिष्ट दो अंतर्यामी अनाज एन है तो ये भूतों का मूल देखो नृत्य का मूल पानी पानी का मूल ये ब्रह्मांडों से पहले ये जैसे हम सब लोगों का शरीर जो है और द्वीप उपज्वीप महाद्वीप जो है एशिया अफ्रीका अमेरिका यूरोप है ये सब कहा है तो धरती में और धरती पानी में लेकिन तो दुख बाहर भी मिट्टी है बना तो ये तो एक ब्रह्मांड की बात है ऐसे ऐसे चेथ त्रेट ब्रह्मांड कहाँ हैं यानी पंचभूत में और मिट्टी पानी में पानी आग में आग हवा में हवा आकाश में आकाश तामस अहंकार बता प्राणादि जो क्रिया वर्ग है वो राजस्व अहंकार में मन इंद्रिया आदि जो सात्विक वर्ग है वो वैचारिक अहंकार में और त्रिविध अहंकार जो है वो महतत्व में और महतत्व जो है वो महामाया में और महामाया जो है वो जिस मूल तत्व है के कल्पित अंश में बिना हुए झांस रही है जनमूलन गर्भूषा नाम संपूर्ण प्राणियों का मूल वही अनंत है वही अधान है इसमें ये सारा प्रपंच अध्यक्ष। अध्यस्थ गोले तो करते तो ये कोई तो दूसरा ही दिया नहीं ये ऐसा आनंत है ऐसा आनंद है कि जहां देह है वहां भी है जिस काल में देह है उस काल में भी है जिस देश में देह है उस देश में, दे है। में, दे है, में भी है और जिस वस्तु में ये देह कल्पित है उस बस्तु में भी है अनंत जो है वो देह के बाहर ही बाहर है भीतर भीतर न हो से बात नहीं तो जनमूलन चित्त बंधनम चित्त जिसके साथ बना हुआ है एक मूल तत्व वो है जिसमें समूची सृष्टि का होना न होना बना हुआ है जो सारी सृष्टि के भाव और भाव के अनुकूल शक्ति का अधिक है एक मूल तत्व और एक मूल तत्व ये है जो संपूर्ण ऐंद्रिय और मानसिक प्रतीतियों का मूल बंधन है जिसमें सारी प्रतीतियां बंधी हुई है ये आत्म तत्व है ये ये प्रत्यक्ष तत्व है एक पूर्व तत्व है ब्रह्म ये सतपदार्थ है तो सब इसे सतपद वाक्यार्थ का विरोध करके शुद्ध ब्रह्म को समझने की चेष्टा करो और एक तरम पद को समझ करके ये जो चित्त में चैतन्य है जिस चैतन्य से चित्त भाषता है जावत अंश में ये चित्त है अनंत चैतन्य के जावत अंश में ये चित्त है तो उसमें तो अंश चलते थे अंश तो है ही नहीं उसमें तो निरंश में अंश का आरोप करके ऐसा बोलता हूँ निरंश में अंश का आरोप करके बोलते हैं कि उसमें उसकी एक अंश में काल कल्पित है निरंश में अंश का आरोप करके कहते हैं उसके एक अंश में देश कल्पित है और निरंश में अंश का आरोप करके कहते हैं कि उसके एक अंश में वस्तु कल्पित है और निरंश में जो अंशता भासती है वो निरंश के अज्ञान से भासती है तो एक जो सारी सृष्टि का मूल तत्व है सो और एक जो हमारे चित्त का मूल तत्व है सो जन्मूलम शिक्ष तो जनमूलन सर्वभूतानंद और जनमूलन चित्त बंधनम यूल जो है एक है जो सित्ताधिष्ठान है वही अनंत कोशिक ब्रह्मांड कल्पना अधिष्ठान है कल के अधिष्ठान भी वही है और कल्पना अधिष्ठान भी वही है चित्ताधिष्ठान भी वही है कैसे अधिष्ठान भी वही है मंदिर और देवता दोनों से वहां दा से विवाह ये जो सित्त का मूल है वही सृष्टि का मूल है जो सृष्टि का मूल है वही सित्त का मूल है सित्त का मूल ही सृष्टि का मूल है यदि ऐसा कहें तो अनंतता प्रतीत नहीं होगी हो अपरिछन्नता प्रतीत नहीं होगी और सृष्टि का, हो का जो मूल है वही मूल है तत्व ऐसा कहें तो उसकी प्रत्यक्षता प्रतीत नहीं होगी आत्मता प्रतीत नहीं होगी यदि कहें कि सब सृष्टि के मूल में जो है सो परमात्मा है तो वो हमारे चित्त के मूल में है ऐसा नहीं भातेगा और जब ये कहें कि जो हमारे चित्र के मूल में है कोई परमात्मा है तो वो अनंत कोटी ब्रह्मांड का अधिष्ठान है ये नहीं हैं? तो इधर चित्त भी एक उपाधि है और अनंत कोटी ब्रह्मांड भी एक उपाधि है दोनों को अलग करके जो अधिष्ठान स्वरूप चैतन्य है वो एक है और वो परिचिन्न सामान्य परिच्छ सामान्य जो है परिच्छेद सामान्य जो है परिच्छेद सामान्य की अत्यंत अभाव से उपलक्षित है और इसमें परिच्छेद सामान्य बिल्कुल है ही नहीं <kleskullan> जो करना हो न लेकिन कदाचियों मूल बंध का सेवन करो बोला ये कना मूल बंध है ये राज राजदियों का मूल बंध है और ओडी से नीचे के इंद्रियों को दबाकर अपान वायु का ऋद्वगमन करना ये हसदेवियों का मूल बंध है तो हसदेवियों के मूल बंध में नहीं लगना राजदेगियों का जो मूल बंध है उसका सेवन करना राजयोगी का अर्थ ये नहीं होता राजयोग का कि राजाओं का योग राजा लोग जो योग करते थे वो नहीं मतलब होता दाँतों का राजा है अगर बोले तो कैसे बोले और तो दांत वाले आदमी हो ना दांत वाले और उनके दो दांत बड़े सुंदर समस् रहे हो सामने ओ हो राजबंधन राजबंधन हमारे दांतों से राजा हैं और पंडित राज बोले तो कौन से राजा हैं वो राज शब्द का अर्थ तो है तो सत्यक्ता एवं धर्म सुखम कर तुम अध्यम में भी ऐसे है अदिद्या राज विद्या राजगुहम पद करमंद विदा में न तो विद्या नाम राजा राज विद्या गुहजिया नाम राजा राजगुजियम राजाओं की विद्या उसका अर्थ नहीं है विद्याओं की राजा जो कैसा है तो ये राजाओं का योग नहीं है योगों का राजा है मैंने इससे बढ़िया और कोई योग नहीं है कि यह वह मैं तो रहो अरे अद्वैत अंत माने तो होता ही है ना कि किनिषद के महावाश्य से बच्चों को समझने का प्रयास ये भी गुरु संप्रदाय से ही समझने आता है ये बात आजकल धन सभा में कहने लायक नहीं है न तो लेकिन सच्ची है कल्पित जो भी कल्पित पदार्थ होता है उसके साथ शब्द का काल्पनिक संबंध होता है जैसे धर्म जो है ना धर्म तो प्रकृति में कर्म हो रहा है ईश्वर की प्रेरणा से कर्म हो रहा है मनुष्य कर्म कर रहा है उस कर्म में जब धर्माधर्म विशेष बताना होगा कि ये धर्म है और ये अधर्म है तो देश के भेद से, काल के भेद से, संप्रदाय के भेद से, जाति के भेद से अलग अलग होगा तो जब हम कर्म को देख करके ये निर्णय नहीं कर सकेंगे कि यह धर्म है कि अधर्म है तो उसके लिए की प्रक्रिया की जरूरत पड़ेगी कानून से जानो है दाएं? देश देश ना बाएं चलना ठीक है कि दाएं या जिस देश का जो कानून हो उस कानून के अनुसार चल न चलना धर्म है न दाएं चलना धर्म है राष्ट्र के कानून के अनुसार चलना धर्म है कर्म हाथ से पांव से इंद्रियों से होते हैं वाणी से बोले जाते हैं है ना? कौन सा धर्म कौन सा धर्म <coughs> बोले भाई कानून के अनुसार बोलो कानून के अनुसार करो ये संविधान हुआ इसका नाम कानून माने हमारा राजा से के कानून का मतलब नहीं है वो है ना माने ये बत्तीस गुण के आधार पर नहीं होते हैं आ, आ, ये शब्द और अर्थ का कल्पित संबंध होता है तो ये जो अज्ञान है ये भी कल्पित पदार्थ है और इसकी निवृत्ति भी कल्पित पदार्थ है तो ऐसी कल्पना के द्वारा इस कल्पित अविद्या की निवृत्ति होती है जो उस अविद्या को निवृत्त करने में समर्थ हो ब्रह्मात्मय के बोध के कारण ये अपने आप को बद्ध मान रहा है संसारी मान रहा है पी आत्मा सुखी दुखी रागवेश मान रहा है केवल कल्पना के कारण तो जिस से ये कल्पना हुई है उस अभिज्ञा की निवृत्ति के लिए एक शब्द और अर्थ के संबंध की कल्पित प्रणाली होती है और उस अर्थ और शब्द के संबंध की कल्पित प्रणाली से अनंत उनका सुखा बोध कराया जाता है क्योंकि तो वह इंद्रिय कोई प्रत्यक्ष कोई रूमाल नहीं है के हाथ में ले कर तो दे रहे तो इसलिए जो लोग उपनिषद के संप्रदाय से वेद वेदांत के संप्रदाय से लोगों को शिप, शिप करते हैं अच्छे मार्ग में नहीं ले जाते हैं उनको तो परमात्मा के ज्ञान से परमार्थ के, के ज्ञान से वो विमुक्त कर देते हैं इसी से प्राचीन ग्रंथों में तो ऐसे लिखा मिलता है कि कविजीजी ने अपने बहुत दूत भेजे हैं अपने बहुत से दूत भेजे अखिलानंद ने सनातन धर्म विज्ञान महाकाव्य बोला है तो उसने शास्त्र के प्रमाण से सिद्ध किया है कि राजा कलयुग ने अपने ऐसे दूत भेजे हैं जो लोगों को महापुरुषों के वचन पर है ना वेद वेदांत पर उपनिषद पर और संप्रदाय पर अस्प्रद्धा कराने तो अश्रद्धा करने से अश्रद्धा करने से भी यथार्थ से वंचित हो जाते हैं क्योंकि उनको कभी निश्चय नहीं होगा वो हमेशा ही संशयबाजी रहेंगे और उनको यथार्थता साक्षात्कार नहीं होगा बड़ों का आधार नहीं है और काल्पनिक संबंध से जो है न जो का बैठी है बुद्धि ने वो काल्पनिक संबंध के बिना वो निवृत्त भी नहीं हो सकती है आओ राजयोग की बात कर रहे हैं परमात्मा को छुओ अपने मन के मूल में थुओ परमात्मा को और सारी सृष्टि के मूल में छुओ परमात्मा को ये मानसिक जो है ना मानसिक रूप से परमात्मा को करना इसी को ध्यान बोलते हैं वो ध्यान में अपने मन से बार बार बार बार बार बार सुना है कभी परमात्मा का काम चंदन लगाने के बहाने उनका सेब किना कभी माला पहनाने के बहाने उनके बच्चा स्थल पर हाथ करा लेना है ना? कभी तिरई लगा देना ये बारंबार, बारंबार उस परमात्मा को जो हमारी सित्त का प्रकाशक अधिष्ठान है और जो समग्र का प्रकाशक अधिष्ठान है उसको बारम्बार सुना बारम्बार सुना एक ही है दोनों जो ब्रह्मा का अंतर्ज्ञानी है वही हमारा अंतर्गामी है जो रुद्र इंद्र चंद्र का अंतर्ज्ञानी है वही हमारा अंतर्ज्ञानी है जो अंतर्ज्ञानी शब से उपलक्षित नित्य सिद्ध बुद्ध मुक्त शक्ति आनंद अग्रय ब्रह्म परमात्मा है जो जो तो इंद्र का सिद्धामर्थ है वही हमारा शुद्ध है जो ब्रह्मा का सिद्धामर्थ है वही हमारा शुद्ध है और इस का सामर्थ में दूसरी किसी वस्तु का नाम ही नहीं है वेदांति कभी कभी कर लेनी चाहिए ये समझदारी की पराकाष्ठा है ना नाम कान समात त मे ब्रह्मी लीयते नोचे नुंवृक्षवत दृष्टि ज्ञान मयीतृत्वा पशेद्रह्म मय जगत सा दृष्टि परमोदारा नाशाग्रवलो ना कि ये अच्छा वर्णन आता है कि मनुष्य को अपने अंग कम करना चाहिए गीता तो में आप पढ़ते ही होंगे आप लोगों से इतनी उम्मीद है कि आप गीता जरूर पढ़ते होंगे क्योंकि गीता जैसा है ना वेदों का मक्खन वेदांत का मक्खन हो दोनों विभाग का कर्मकांड का भी और ज्ञान कांड का भी और उपासना कांड का भी दो के तीनों कांड का सार सार नवनीत मक्खन निकाल करके करकेदा मैया को रोज दही मत्स्य मक्खन निकालते भगवान ने देखा तो उन्होंने कहा कि मैया ने दही का मक्खन निकाला और हम वेद वेदांत का मंथन करके उसका मुखन मेरे मेरे बच्चे को तो दिया हम अपने बच्चे पढ़ेंगे तो उसने है समम काय सिरो ग्रीवम धारय नचलम चिका ग्रम दुसान लोकन उपयोग तो की जो पद्धति है अठजोगता है अठयोग प्रतीकिका है गोरक्ष का धैर्अ का जागवंत का ऐसे